वेदांत दर्शन अध्याय एक दूसरा पाद प्रथम पाद में यह निर्णय किया गया कि आनंद में आकाश ज्योति तथा प्राण आदि नामों से उपनिषद में जो जगत के कारण का और उपास्य देव का वर्णन आया है वह परब्रह्म परमात्मा का ही वर्णन है प्राण शब्द का प्रसंग आने से छादोग्योपनिषद में आए हुए मनोमय प्राण शरीर आदि वचनों का स्मरण हो आया अतः उक्त उपनिषद के तीसरे अध्याय के चौदहवें खंड पर विचार करने के लिए द्वितीय पाद प्रारंभ करते हैं इस पाद में यह पहला प्रकरण आठ सूत्रों का है छांदोग्योपनिषद में पहले तो संपूर्ण जगत को ब्रह्म समझ समझकर उसकी उपासना करने के लिए कहा गया है उसके बाद उसके लिए सत्य संकल्प आकाशात्मा और सर्वकर्मा आदि विशेषण दिए गए हैं जो कि ब्रह्म के प्रतीत होते हैं तत्पश्चात उसको अड़ियान अर्थात अत्यंत छोटा और ज्ञायान अर्थात सबसे बड़ा बताकर हृदय के भीतर रहने वाला अपना आत्मा और ब्रह्म भी कहा है इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि उक्त उपास्य देव कौन है जीवात्मा या परमात्मा अथवा कोई दूसरा ही इसका निर्णय करने के लिए यह प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र एक सर्वत्र प्रसिद्धोपदेश सर्वत्र अर्थात संपूर्ण वेदांत वाक्यों में प्रसिद्धोपदेशात अर्थात जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के कारण रूप से प्रसिद्ध परब्रह्म ही देव के रूप में उपदेश हुआ है इसलिए छांदोग्य श्रुति में बताया हुआ देव ब्रह्म ही है व्याख्या छांदोग्योपनिषद अध्याय तीन के चौदहवें खंड के आरंभ में सबसे पहले यह मंत्र आया है सर्वम खलविदम ब्रह्म तजल नीति शांत उपासित अथ खलु क्रतुमय पुरुषो यथा अस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथेतः प्रेत भवति स क्रतुम कुवीत अर्थात यह संपूर्ण चराचर जगत निश्चय ब्रह्म ही है क्योंकि यह उसी से उत्पन्न हुआ है स्थिति के समय उसी में चेष्टा करता है और अंत में उसी में लीन हो जाता है साधक को राग द्वेष रहित शांत चित्त होकर इस प्रकार उपासना करनी चाहिए अर्थात ऐसा ही निश्चयात्मक भाव धारण करना चाहिए क्योंकि यह मनुष्य संकल्पमय है इस लोक में यह जैसे संकल्प से युक्त होता है यहाँ से चले जाने पर परलोक में यह वैसा ही बन जाता है अतः उसे उपर्युक्त निश्चय करना चाहिए इस मंत्र वाक्य में उसी परब्रह्म की उपासना करने के लिए कहा गया है जिससे इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होते हैं तथा जो समस्त वेदांत वाक्यों में जगत के महाकारण रूप से प्रसिद्ध है अतः इस प्रकरण में बताया हुआ उपास्य देव परब्रह्म परमात्मा ही है दूसरा नहीं संबंध यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपास्य देव को मनोमय और प्राण रूप शरीर वाला कहा गया है ये विशेषण जीवात्मा के हैं अतः उसको ब्रह्म मान लेने से उस वर्णन की संगति कैसे लगेगी इस पर कहते हैं विवक्षित गुणोपत् सूत्र दो चा तथा विवक्षित गुणोपपत्ते अर्थात श्रुति द्वारा वर्णित गुणों की संगति उस पर ब्रह्म में ही होती है इसलिए इस प्रकरण में कथित उपासदेव ब्रह्म ही है व्याख्या छादोग्य उपनिषद में उपासदेव का वर्णन इस प्रकार उपलब्ध होता है मनोमय प्राण शरीरों भारूप सत्य संकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्व काम सर्वगंध सर्वरसिदम वाक्य नादरह, अर्थात वह उपासदेव मनोमय शरीर वाला प्रकाश स्वरूप सत्य संकल्प आकाश की सदृश व्यापक संपूर्ण जगत का कर्ता पूर्ण काम सर्वगंध सर्वरस इस समस्त जगत को अब सब ओर से व्याप्त करने वाला वाणी रहित तथा संभ्रम शून्य है इस वर्णन में उपासदेव के जो उपादेय गुण बताए गए हैं वे सब ब्रह्म में ही संगत होते हैं ब्रह्म को मनोमय तथा प्राण रूप शरीर वाला कहना भी अनुचित नहीं है क्योंकि वह सबका अंतर्यामी आत्मा है केनोपनिषद में उसको मन का भी मन तथा प्राण का भी प्राण बताया है श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यदवाचोह वाचम सौ प्राणस् प्राण इसलिए इस प्रकरण में बतलाया हुआ उपासदेव पर ब्रह्म परमेश्वर ही है संबंध उपर्युक्त सूत्र में श्रुति वर्णित गुणों की उपत्ति अर्थात संगति ब्रह्म में बताई गई अब जीवात्मा में उन गुणों को अनुपपत्ति बताकर पूर्वोक्त सिद्धांत की पुष्टि की जाती है सूत्र तीन अनुपत्स्तु न शारीर तो अर्थात परंतु अनुपत्ते अर्थात जीवात्मा में श्रुतिवर्णित गुणों की संगति न होने के कारण शारीर अर्थात जीवात्मा न इस प्रकरण में कहा हुआ उपासदेव नहीं है व्याख्या उपासना के लिए श्रुति में जो सत्य संकल्पता सर्वव्यापकता सर्वआत्मकता, सर्वशक्तिमत्ता आदि गुण बताए गए हैं वे जीवात्मा में नहीं पाए जाते इस कारण इस प्रसंग में बताया हुआ देव जीवात्मा नहीं है ऐसा मानना ही ठीक है संबंध प्रकारांतर से उसी बात को सिद्ध किया जाता है कर्म करती व्यपदे साथ चूत्रचार कर्म करती व्यपदेशात अर्थात उक्त प्रकरण में उपास्य देव को प्राप्ति क्रिया का कर्म अर्थात प्राप्त होने योग्य कहा है और जीवात्मा को प्राप्ति क्रिया का कर्ता अर्थात उस ब्रह्म को प्राप्त करने वाला बताया है इसलिए च अर्थात भी जीवात्मा उपास नहीं हो सकता व्याख्या छादोग्य उपनिषद में कहा गया है कि सर्वकर्मा आदि विशेषणों से युक्त ब्रह्म ही मेरे हृदय में रहने वाला मेरा आत्मा है मरने के बाद यहाँ से जाकर परलोक में मैं इसी को प्राप्त होंगा इसम आत्मातरहृदयन यान वृहेरवा यावत्वा सर्वपादवा श्यामाद श्यामाक तंडुलाद वैसम मा म आत्मतहृदृथिव्याक्षा ज्याया दिव ज्यायाले लोकेभ्यकर्मा सर्व सर्वंध सर्वसवाक्यनादर सर्व सर्व तो एष म एतद् एक ब्रह्मत पेत्याभि संभवित इस प्रकार यहाँ पूर्वोक्त उपास्य देव को प्राप्त होने योग्य तथा तो जीवात्मा को उसे पाने वाला कहा गया है अतः यहाँ उपास्य देव पर ब्रह्म परमात्मा है और उपासक जीवात्मा यही मानना उचित है संबंध प्रकार प्रकारांतर से पुनः उक्त बात की ही पुष्टि करते हैं सूत्र शब्द विशेषात् शब्द विशेषात् अर्थात उपास्य और उपासक के लिए शब्द का भेद होने के कारण भी यह सिद्ध होता है कि यहाँ उपास्य देव जीवात्मा नहीं है व्याख्या छांदोग्य उपनिषद के तीसरे और चौथे मंत्र में कहा गया है कि यह मेरे हृदय के अंदर रहने वाला अंतर्यामी आत्मा है यह ब्रह्म है इस कथन में ऐसा अर्थात यह आत्मा तथा ब्रह्म ये प्रथमांत शब्द उपास्य देव के लिए प्रयुक्त हुए हैं और मैं मे अर्थात मेरा यह ष्ठंत पद भिन्न रूप से उपासक जीवात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है इस प्रकार दोनों के लिए प्रयुक्त हुए शब्दों में भेद होने के कारण उपास्य देव जीवात्मा से भिन्न सिद्ध होता है अतः जीवात्मा को उपास्यदेव नहीं माना जा सकता संबंध इसके सिवा सूत्र छय स्मृतेश्च स्मृते अर्थात स्मृति प्रमाणते चर्थात भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है व्याख्या श्रीमद् गीता आदि स्मृति ग्रंथ से भी उपास्य और उपासक का भेद सिद्ध होता है जैसे मय्यमन आद्य स्वय बुद्धि निवेशय निवशिष्य मय्ये अत ऊर्धं न संशय मुझमें ही मन को लगा और मुझमें ही बुद्धि को लगा इसके पश्चात तो मुझमें ही निवास करेगा अर्थात मुझे ही प्राप्त करेगा इसमें कुछ भी संशय नहीं है अंतकाले च अंत कालेमेव स्मरण मुक्त कल वरम यतिभा जातिनास्तत्र संशयः और जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है अतः इस प्रसंग के वर्णन में उपास्यदेव परब ब्रह्म परमात्मा ही है आत्मा या अन्य कोई नहीं यही मानना ठीक है संबंध छांदोग्य उपनिषद के तीसरे और चौथे मंत्रों में उपास्यदेव को हृदय में स्थित एक देशी बतलाया है तथा तीसरे मंत्र में उसे सरसों और सावा से भी छोटा बताया है इस अवस्था में उसे परब्रह्म कैसे माना जा सकता है इस पर कहते हैं सूत्र सात अर्भकों का स्वात्पदेशाच नेति चेन्न निचायदेव व्योम वेत अर्थात यदि कहो अर्भकौकस्वात् अर्थात उपास्य देव हृदय दे रूप छोटे स्थान वाला है इसलिए च तथा तद्वय तद्वयपदेश अर्थात उसे अत्यंत छोटा बताया गया है इस कारण न वह ब्रह्म नहीं हो सकता इति न तो यह कहना ठीक नहीं है निचायत् अर्थात क्योंकि वह हृदय देश में दृष्टव्य है इसलिए एवं अर्थात उसके विषय में ऐसा कहा गया है च तथा व्योमवत अर्थात वह आकाश की भांति सर्वत्र व्यापक है इस दृष्टि से भी ऐसा कहना उचित है व्याख्या यदि कोई यह शंका करे कि छांदोग्य उपनिषद के तीसरे और चौथे मंत्रों में उपास्य देव का स्थान हृदय बताया गया है जो बहुत छोटा है तथा तीसरे मंत्र में उसे धान जौ सरसों तथा सामा से भी अत्यंत छोटा कहा गया है इस प्रकार एक देशी और अत्यंत लघु बताया जाने के कारण यहाँ उपास्य देव परब ब्रह्म नहीं हो सकता क्योंकि पर ब्रह्म परमात्मा को सबसे बड़ा सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान बताया गया है तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि उक्त मंत्र में जो परब्रह्म परमात्मा को हृदय में स्थित बताया गया है वह उसके उपलब्धि स्थान की अपेक्षा से है भाव यह है कि पर ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप आकाश की भांति सूक्ष्म और व्यापक है अतः वह सर्वत्र है प्रत्येक प्राणी के हृदय में भी है और उसके बाहर भी तदंत तदंतर सर्वस्व तदु सर्वस्या से बाह्यतः बहिरंतः भूताना अचरम चरमेव चूक्ष्म तद्विज्ञेय दूरस्थ शांति के चत वह परमात्मा चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है तथा चर और अचर भी हैं तथा वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञ है और अत्यंत समीप एवं दूर से भी दूर में भी स्थित वही है अत उसे हृदयस्थ बता देने मात्र से उसका एक देशी होना सिद्ध नहीं होता तथा जो उसे धान जौ सरसों और सामा से भी छोटा बताया गया है इससे श्रुति का उद्देश्य उसे छोटे आकार वाला बताना नहीं है अपितु तो अत्यंत सूक्ष्म और इंद्रियों द्वारा अग्राह्य ग्रहण करने में न आने वाला बतलाना है इसलिए उसे मंत्र में यह भी कहा गया है कि वह पृथ्वी अंतरिक्ष द्वुलोक और समस्त लोकों से भी बड़ा है भाव यह है कि वह इतना सूक्ष्म होते हुए भी समस्त लोकों के बाहर भीतर व्याप्त और उनसे परे भी है सर्वत्र वही है इसलिए यहाँ उपास्य देव परब्रह्म परमात्मा ही है दूसरा कोई नहीं संबंध परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में स्थित होकर भी उनके सुख दुख से अभिभूत नहीं होता उसकी इस विशेषता को बताने के लिए कहते हैं सूत्र आठ संभोग प्राप्ति रीति चेतन वैसे स्यात। चेत यदि कहो संभोग प्राप्ति ही अर्थात सबके हृदय में स्थित होने से चेतन होने के कारण उसको सुख दुखों का भोग भी प्राप्त होता होगा इति न तो ऐसा कहना ठीक नहीं है वैसे वैशिश्चात अर्थात क्योंकि जीवात्मा की अपेक्षा उस ब्रह्म में विशेषता है या व्याख्या यदि कोई यह शंका करे कि आकाश की भांति सर्वव्यापक परमात्मा समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित होने के कारण उन जीवों के सुख दुखों का भोग भी करता ही होगा क्योंकि वह आकाश की भांति जड़ नहीं चेतन है और चेतन में सुख दुख की अनुभूति स्वाभाविक है तो यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि परमात्मा में कर्तापन का अभिमान और भोक्तापन नहीं है वह सबके हृदय में रहता हुआ भी उनके गुण दोषों से सर्वथा असंग है यही जीवों की अपेक्षा उसमें विशेषता है जीवात्मा तो अज्ञान के कारण कर्ता और भोगता है किंतु परमात्मा सर्वथा निर्विकार है केवल मात्र साक्षी है भोक्ता नहीं तयोर स्वाद नयो, नन्यो स्वादि इसलिए जीवों के कर्म फल, रूप सुख दुखादि से उसका संबंध होना संभव नहीं है संबंध ऊपर कहे हुए प्रकरण में यह सिद्ध किया गया है कि सबके हृदय में निवास करते हुए भी पर ब्रह्म भोगता नहीं है परंतु वेदांत में कहीं कहीं परमात्मा को भोक्ता भी बताया गया है फिर यह वचन किसी अन्य के विषय में है या उसका कोई दूसरा ही अर्थ है यह निर्णय करने के लिए आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं सूत्र 9 नौ अत्ता चराचर ग्रहणात् चराचर ग्रहणात् अर्थात चर और अचर सबको ग्रहण करने के कारण यहाँ अत्ता माने भोजन करने वाला अर्थात प्रलय काल में सबको अपने में विलीन करने वाला पर ब्रह्म परमेश्वर ही है व्याख्या कठोपनिषद में कहा गया है कि यस ब्रह्म चत्रम च उभे भवत ओदन मृत्युपेचल क इत्था वेद यत्र सह अर्थात संहार काल में जिस परमेश्वर के ब्राह्मण और क्षत्रिय अर्थात समस्त स्थावर जंगम प्राणीमात्र भोजन बन जाते हैं तथा सबका संघार करने वाला मृत्यु उपसेचन व्यंजन शाक आदि बन जाता है वह परमेश्वर जहाँ और जैसा है यह कौन जान सकता है इस श्रुति में जिस भोक्ता का वर्णन है वह कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोगने वाला नहीं है अपेतु तो संहार काल में मृत्यु सहित समस्त चराचर जगत को अपने में विलीन कर लेना ही यहां उसका भोक्तापन है इसलिए परब्रह्म परमात्मा को ही यहां अत्ता या भोक्ता कहा गया है अन्य किसी को नहीं संबंध इसी बात को सिद्ध करने के लिए दूसरी युक्ति देते हैं सूत्र 10, दस प्रकरणात् प्रकरणात अर्थात प्रकरण से च भी अर्थात यही बात सिद्ध होती है व्याख्या उपर्युक्त मंत्र के पूर्व बीसवें से चौबीसवें तक परब्रह्म परमेश्वर का ही प्रकरण है उसी के स्वरूप का वर्णन करके उसे जानने का महत्व तथा उसकी कृपा को ही उसे जानने का उपाय बताया गया है उक्त मंत्र में भी उस परमेश्वर को जानना अत्यंत दुर्लभ बतलाया गया है जो कि पहले से चले आते हुए प्रकरण के अनुरूप है अतः पूर्वापर के प्रसंग को देखने से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ पर ब्रह्म परमेश्वर को ही अत्ता अर्थात भोजन करने वाला कहा गया है संबंध अब यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि इसके बाद वाली श्रुति ने कर्मफल रूप रित को पाने वाले छाया और धूप के सदृश दो भोक्ताओं का वर्णन है यदि परमात्मा कर्मफल का भोगता नहीं है तो उक्त दो भोक्ता कौन कौन से हैं इस पर कहते हैं सूत्र 11। गुहाम प्रविष्टा वहात्मा तद्दर्शनात। गुहाम अर्थात हृदय रूप गुहा में प्रविष्ट अर्थात प्रविष्ट हुए दोनों आत्मा अर्थात जीवात्मा और परमात्मा ही ही है तदर्शनाथ क्योंकि दूसरी श्रुति में भी ऐसा ही देखा जाता है व्याख्या कठोपनिषद में कहा है पे पिबंत सुकृत लोके गुहाम प्रविष्टौ परमे पर छाया तपो ब्रह्म विदो भदंती पंचाग्न ये चिणाचेता अर्थात शुभकर्मों के फल स्वरूप मनुष्य शरीर के भीतर परब्रह्म के उत्तम निवास स्थान अर्थात हृदयाकाश मैं बुद्ध रूप गुहा में छिपे हुए तथा सत्य का पान करने वाले दो हैं वे दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले हैं यह बात ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी कहते हैं तथा जो तीन बार नचकेत अग्नि का चयन करने वाले पंचाग्नि सम्पन्न गृहस्थ हैं वे भी कहते हैं इस मंत्र में कहे हुए दोनों भोक्ता जीवात्मा और परमात्मा ही है उन्हीं का वर्णन छाया और धूप के रूप में हुआ है परमात्मा सर्वज्ञ पूर्ण ज्ञान स्वरूप एवं स्वप्रकाश है अतः उसका धूप के नाम से वर्णन किया गया है और जीवात्मा अल्पज्ञ है उसमें जो कुछ स्वल्प ज्ञान है वह भी परमात्मा का ही है जैसे छाया में जो थोड़ा प्रकाश होता है वह धूप का ही अंश होता है इसलिए जीवात्मा को छाया के नाम से कहा गया है दूसरी श्रुति में भी जीवात्मा और परमात्मा का एक साथ मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होना इस प्रकार कहा है श्रेय देवत अंताहम इमांतिरोता अनबेनात्मनाविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी अर्थात उस देवता परमात्मा ने इक्षण संकल्प किया कि मैं इस जीवात्मा के सहित इन तेज आदि तीनों देवताओं में अर्थात इनके कार्य रूप शरीर में प्रविष्ट होकर नाम और रूप को प्रकट करूं। इससे भी यही सिद्ध होता है कि उपरयुक्त कठोपनिषद के मंत्र में कहे हुए छाया और धूप सदृश दो भोगता जीवात्मा और परमात्मा ही है यहाँ जो जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा को सत्य अर्थात श्रेष्ठ कर्मों के फल का भोगने वाला बताया गया है उसका यह भाव है कि परब्रह्म परमेश्वर ही समस्त देवता आदि के रूप में प्रकारातर से समस्त यज्ञ और तप रूप शुभ कर्मों के भोक्ता हैं भोक्ताज्ञ तपसा सर्वोक महेश्वर सुरहृदूता ज्ञावा माम शांतिमृक्षति अहम ही सर्वय्ञा भोक्ता च प्रभुवच्च परन्तु उनका भोक्तापन सर्वथा निर्दोष है इसलिए वे भोक्ता होते भी होते हुए भी अभोक्ता ही है सर्वेंद्रिय गुणाभ्यास सर्वेंद्रिय विवर्जित असक्तम सर्वभृत्य व निर्गुणम गुणभोक्तृच संबंध उपर्युक्त कथन की सिद्धि के लिए ही दूसरा हेतु उपस्थित करते हैं सूत्र 12. विशेषण विशेषणच विशेषणात् अर्थात आगे के मंत्रों में दोनों के लिए अलग अलग विशेषण दिए गए हैं इसलिए च भी उपर्युक्त दोनों भोक्ताओं को जीवात्मा और परमात्मा मानना ही ठीक है व्याख्या इसी अध्याय के दूसरे मंत्र में उस परम अक्षर ब्रह्म को संसार से पार होने की इच्छा वालों के लिए अभय पद बताया गया है तथा तो उसके बाद रथ के दृष्टांत में जीवात्मा को रथी और उस परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्तव्य परम धाम के नाम से कहा गया है इस प्रकार उन दोनों के लिए पृथक पृथक विशेषण होने से भी यही सिद्ध होता है कि यहाँ जिनको गुहा में प्रविष्ट बताया गया है वे जीवात्मा और परमात्मा ही हैं संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि परमात्मा की उपलब्धि हृदय में होती है इसलिए उसे हृदय में स्थित बताना तो ठीक है परंतु छांदोग्योपनिषद में ऐसा कहा है कि यह जो नेत्र में पुरुष दिखता है यह आत्मा है यही अमृत है यही अभय और ब्रह्म है अतः यहाँ नेत्र में स्थित पुरुष कौन है इसका निर्णय करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र १३ अंतर उपपत् अंतरे जो नेत्र के भीतर दिखाई देने वाला कहा गया है वह ब्रह्म ही है उपपत् अर्थात क्योंकि ऐसा मानने से ही पर प्रसंग की संगति बैठती है व्याख्या यह प्रसंग छांदोग्योपनिषद में चौथे अध्याय के दसम खंड से आरंभ होकर पंद्रहवें खंड में समाप्त हुआ है प्रसंग यह है कि उपकोशल नाम का ब्रह्मचारी सत्यकाम नामक ऋषि के आश्रम में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ गुरु और अग्नियों की सेवा करता था सेवा करते करते उसे बारह वर्ष व्यतीत हो गए परंतु गुरु ने उसे न तो उपदेश दिया और न स्नातक ही बनाया इसके विपरीत उसी के साथ आश्रम में प्रविष्ट होने वाले दूसरे शिष्यों को स्नातक बनाकर घर भेज दिया तब आचार्य से उनकी पत्नी ने कहा भगवान इस ब्रह्मचारी ने अग्नियों की अच्छी प्रकार सेवा की है तपस्या भी इसने की ही है अब इसे उपदेश देने की कृपा करें, परंतु अपनी भार्या की बात को अनसुनी करके सत्यकाम ऋषि उपकोशल को उपदेश दिए बिना ही बाहर चले गए तब मन में दुखी होकर उपकोशल ने अनसन व्रत करने का निश्चय कर लिया यदि आचार्य पत्नी ने पूछा ब्रह्मचारी तू तो भोजन क्यों नहीं करता है उसने कहा मनुष्य के मन में बहुत सी कामनाएं रहती है मेरे मन में बड़ा दुख है इसलिए मैं भोजन नहीं करूंगा तब अग्नियों ने एकत्र होकर विचार किया कि इसने हमारी अच्छी तरह सेवा की है अतः उचित है कि हम इसे उपदेश करें ऐसा विचार करके अग्नियों ने कहा प्राण ब्रह्म है क ब्रह्म है ख ब्रह्म है उपकौशल बोला यह बात तो मैं जानता हूँ कि प्राण ब्रह्म है परंतु क और ख को नहीं जानता अग्नियों ने कहा यद्वाव कम तदेव खम यदेव खम तदेव इति प्राणम च अर्थात निसंदेह जो क है वही ख है और जो ख है वही क है तथा प्राण भी वही है इस प्रकार उन्होंने ब्रह्म को क सुख स्वरूप और ख आकाश की भांति सूक्ष्म एवं व्यापक बताया तथा वही प्राणरूप से सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है इस प्रकार संकेत से ब्रह्म का परिचय कराया उसके बाद गारहपत्य अग्नि ने प्रकट होकर कहा सूर्य में जो यह पुरुष दिखता है वह मैं हूँ जो उपासक इस प्रकार जानकर उपासना करता है वह पापों का नाश करके अच्छे लोगों का अधिकारी होता है तथा पूर्ण आयुष्मान और उज्ज्वल जीवन से युक्त होता है उसका वंश कभी नष्ट नहीं होता इसके बाद अन्वाहार्य पचन अग्नि ने प्रकट होकर कहा चंद्रमा में जो यह पुरुष दिखाई देता है वह मैं हूँ जो मनुष्य इस रहस्य को समझकर उपासना करता है वह अच्छे लोगों का अधिकारी होता है इत्यादि तत्पश्चात आहवनी अग्नि ने प्रकट होकर कहा बिजली में जो यह पुरुष दिखता है वह मैं हूँ इसको जानकर उपासना करने का फल भी उन्होंने दूसरी अग्नियों की भांति ही बतलाया तदनंतर सब अग्नियों ने एक साथ कहा हे उपकोशल, हमने तुमको हमारी विद्या अर्थात अग्निविद्या और आत्मविद्या दोनों ही बतलाई है आचार्य तुमको इनका मार्ग दिखलावेंगे इतने में ही उसके गुरु सत्यकाम आ गए आचार्य ने पूछा सौम्य तेरा मुख ब्रह्मवेदता की भांति चमकता है तुझे किसने उपदेश दिया है उपकौशल ने अग्नियों की ओर संकेत किया आचार्य ने पूछा इन्होंने तुझे क्या बतलाया है तब उपकौल ने अग्नियों से सुनी हुई सब बातें बता दी तत्पश्चात आचार्य ने कहा हे सौम्य इन्होंने तुझे केवल उत्तम लोक प्राप्ति के साधन का उपदेश दिया है अब मैं तुझे वह उपदेश देता हूँ जिसे जान लेने वाले को पाप उसी प्रकार स्पर्श नहीं कर सकते जैसे कमल के पत्ते को जल उपकोशल ने कहा भगवन बतलाने की कृपा कीजिए इसके उत्तर में आचार्य ने कहा या ऐसो क्षिणी पुरुषो दृश्यत एस आत्मेति हो वाचई तदमृतम अभयम एतद् ब्रह्मेति अर्थात जो नेत्र में यह पुरुष दिखलाई देता है यही आत्मा है यही अमृत है यही अभय है और ब्रह्म है उसके बाद उसी को संयम द्वारा वामनी और भामनी बतला अंत में इस विद्याओं का फल अर्चमार्ग से ब्रह्म को प्राप्त होना बतलाया है इस प्रकरण को देखने से मालूम होता है कि आंख के भीतर दिखने वाला पुरुष परब्रह्म ही है जीवात्मा या प्रतिबिंब के लिए यह कथन नहीं है क्योंकि ब्रह्म विद्या के प्रसंग में उसका वर्णन करके उसे आत्मा अमृत अभय और ब्रह्म कहा है इन विशेषणों की उत्पत्ति ब्रह्म में ही लग सकती है अन्य किसी में नहीं